वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है उनके लिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे उस समय उन्होंने भगवान शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और खाने का आचमन किया इसके बाद कपूर डाला हुआ पान खिलाया गया इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला अब यहां मेरे पति को जीवित कीजिए अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए आप को और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ उसे दूर कीजिए महेश्वर आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूं देवशंकर प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए दीनबंधो प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा कौन दूसरा है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए दीनों पर दया करने वाले नाथ आपको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही मैं अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा इसमें संशय नहीं है सर्वेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं यहां अधिक कहने से क्या लाभ है सर्वेश्वर आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए ऐसा कह कर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ हा नाथ कह कर रोने लगी रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली प्रभु आपका नाम भक्तवत्सल है आप दीनबंधु और दया के सागर हैं अतः है, काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए आपको नमस्कार है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे है नारद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की भगवान शूल पाणनी की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही फेली जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया अपने पति को वैसे ही रूप आकृति मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखरति ने महेश्वर को प्रणाम किया वह करサート हो गई उसके प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तुवन किया पत्नी सहित काम की की हुई स्तुतियों को सुनकर सौहार्द हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले भगवान शंकर ने कहा मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला कामदेव ने कहा देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए प्रभु पूर्व काल में जो मैंने अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले बहुत अच्छा इसके बाद उन करुणा निधि ने हंसकर कहा महामते कामदेव मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम अपने मन से भय को निकाल दो भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती देवी को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और मां पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपना मोहनी ठाक लिया तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक करते करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी लोग चारों प्रकार के बाजे बजा रहे थे जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की उस समय वहां जय जयकार नमस्कारत था समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा देव इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भगवान शंकर जी की स्तुति की गिरिजा विनायक महेश्वर की स्तुति करके वेद भगवान विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथा उचित सेवा में लग गए तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभू ने उन सब को सम्मान दिया फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे भगवान विष्णु आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए अध्याय 49 व 51 रात को परम सुंदर सजे हुए वास ग्रह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव का जनवासी में आगमन श्री ब्रह्मा जी कहते हैं तात तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर्गिरी राज हिमवान ने भारथियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित तथा देवताओं को भोजन के लिए बुलवाया जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके श्री विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले गए मैना की आज्ञा से सात विस्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया मेनाके दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठाकर आनंदित हुए भगवान शंभू ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय दीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भाषित हो रहा था वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे मोती औरमणियों से सारा भवन जगमगा रहा था रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न था श्वेत चवरों से अलंकृत था मुक्त मणियों की सुंदर मालाओं बंदरवारों से आवेष्टित हुए उस वास भवन में बड़ा समृद्धशाली दिखाई दी टाटा उसकी कहीं उपमा नहीं थी वह महादिव्या अति विचित्र परम मनोहर था मन को आहार प्रदान करने वाला था उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी रेल बूटे निकाले गए थे भगवान शिव के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था